बढ़िया। छाध युभव चतो विध युभवश्य यथार्थ अनुभव का दूसरा नाम क्या कहा गया प्रमाण। प्रमाण। तो प्रमाण चार प्रकार की होती है नया युगो का मतलब प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द, शब्द भेदात भेदा तथा तो विशेषात एक प्रत्यक्ष विशेष हो गया अनुमिति विशेष उपमिति शाब्द यथा न्यायोधन में यथार्थानुभव हम विभजते चतुर्विध इति विभजते का ये लक्षण स्मरण है अवच्छेदक प्रकारक अवच्छेद प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार चतुर्विध है चतुर इति चार प्रकार की हुआ अभिप्रमा चार प्रकार की हो गया आगे कहते हैं, आगे पढ़िए तत्करणम अभी चतुर्विधम तो ऊपर में किसका विभाग किया गया यथार्थ अनुभव तो, तो यो हो गया प्रमा अभी यहाँ तत्व तो तो कहने से किसका परामर्श करेगा प्रमा का इसलिए कहते हैं प्रमाकरणम अपनी चतुर्विधम तत्कर्ण प्रमाकरणम चतुर्विधम तो, प्रमा चतुर तो प्रत्यक्ष नुमान उपमानो शब्द भेद आदि यथा संख्या है न्याय विधि में तत्कर्ण मीति फलीम फली एक पद है तो फलीभूत इसमें विग्रह कैसे कहेंगे फलम फलम भूतम भूत शब्द दिया अफलम फलम भूतम हो गया पहले फल नहीं था अफलम फलम भूतम फल हो गया फल बन गया जब फली भवती कहेंगे अफलम फलम भवती कहेंगे यहाँ भूत दे दिया तो अफलम फलम भूतम फल हो गया तो फलीभूत कश्यच अवर्ण को यही हो जाएगा फली फलीभूत तो फलीभूत प्रत्यक्ष आदि कर्णम फलीभूत के साथ प्रत्यक्ष आदि का कैसे समास होगा जब प्रत्यक्ष आदि तो वो प्रत्यक्षादिकरण पहले देखिए प्रत्यक्ष आदिकरणों में क्या समास होगा षष्टी तो प्रत्यक्ष का करण इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा को ले रहे हैं ना प्रमाण को ले रहा है प्रमा प्रमा को ले रहे है तो प्रत्यक्षादि प्रमा है और वो हो गया फलीभूत क्योंकि प्रमा ही फल है प्रमाण का फल क्या है प्रमाण उसका फल क्या है क्या करेगा वो प्रमा, प्रमा। इसलिए कहते हैं फलीभूत फलीभूत कौन है प्रत्यक्ष आदि वही प्रमा क्योंकि प्रमाण का प्रमाण व्यापार का फल है ज्ञान होना प्रमा होना तो इसलिए कहते हैं फलीभूत तो प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष आदि अर्थात जो प्रमा तो उसका कारण मूल में दिया तत्कर्ण तत्पद से लेते हैं प्रमा प्रमा चार प्रकार की कह दिया प्रत्यक्ष आदि इसलिए यहाँ ये कहते हैं प्रत्यक्ष आदि और ये प्रत्यक्ष आदि हो गया प्रमाण का फल इसलिए कहते हैं फलीभूत तो जो प्रत्यक्ष आदि चार है उनका करणम तो तत्पद का अर्थ कितना हो गया प्रत्यक्ष आदि इतना हो गया तत्पद का अर्थ तत्कर्ण चतुर्विधम इतनी अर्थ फली प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदि ना वो फल है ना प्रमा है प्रत्यक्ष इसलिए फलिभूत और प्रत्यक्ष आदि में कर्मधारे हुआ आगे षष्टी और फलीभूत में तो ये अफलम फलम भूतम ये फलीभूतम चतुर्विधम आगे प्रत्यक्ष आदि चतुर्विध प्रमाणान अभी प्रत्यक्ष आदि चतुर्विध प्रमाणान यहाँ प्रत्यक्ष आदि से क्या कहते हैं प्रमा प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष आदि चतुर्विध जो प्रमाण है उनका प्रमाकरणत्म सामान्य लक्षण ये चार वो प्रमाकरण है इसलिए उनका सामान्य लक्षण हो गया प्रमाकरणत्म प्रमाकरणत्व ये हो गया प्रमाणत्व प्रमाकरण प्रमाण ये सामान्य लक्षण और एक एक प्रमाण लक्षणम प्रत्येक का भिन्न भिन्न जो विशेष लक्षणम बक्ष्यते आगे कहेंगे जैसे प्रत्यक्ष का लक्षण कहेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिया सन्निक इंद्रियार्थ सन्नीकर इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहेंगे ये प्रत्येक का तो अलग अलग लक्षण आगे कहेंगे ठीक है ये पूरा हुआ आगे आगे देखिये असाधारणम कारणम करणम तो खाली कारणम करणम कह सकते थे और आगे असाधारण देते हैं असाधारण देते हैं किसका व्यावृत्ति करने के लिए साधारण का तो कारण भी होना चाहिए और वो असाधारण भी होना चाहिए अभी ये असाधारण इसके लिए अभी न्याय में विचार आरम्भ करते हैं। कारण लक्षणम आह करण लक्षणम आह तो करण का लक्षण हो गया असाधारण कारणम अभी उसका लक्षण कहते हैं व्यापार वसाधारणम कारणम करणम इत अर्थ प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं असाधारण कारण हो जाएगा तो करण हो जाएगा किंतु नब्बे वाले कहते हैं कि व्यापार वाला होना चाहिए तो जो करण होगा वो व्यापार वाला भी होना चाहिए और असाधारण होना चाहिए कारण होना चाहिए व्यापार वाला होना चाहिए अच्छा <सम्ण> कि अभी असाधारण कहकर करके साधारण का वारण करते हैं पहले साधारण कारण क्या जानना चाहिए हमको तभी असाधारण जानेंगे क्योंकि अभावक ज्ञान के लिए प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है असाधारण जानने के लिए हमको साधारण का ज्ञान होना चाहिए न साधारण मित्र असाधारण इसलिए साधारण कारण जो होगा वो किस कार्य के प्रति कारण होगा सकल कार्यो के प्रति जब हम सकल कार्य लेंगे उसका अवच्छेदक कौन बनेगा सकल कार्यो का अवच्छेद को? कार्यत्व सकलों कार्यो में सकल मतलब कार्यता रहेगा सकलों कार्यो में भी कार्यता रहेगा और उस कार्यता का अवच्छेद को कौन हो जाएगा कार्यत्व तो कार्यत्व अवच्छिन्न कहने से कितने कार्यो को लेगा सकलों कार्यो को लेगा घट्ट के कार्य है उसमें भी कार्यता रहेगी तो घट्ट में रहने वाला कार्यता का अवच्छेद कौन होगा घटत्व तो घटत्वावच्छिन्न कार्यता भी हो सकता है और कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता भी हो सकता है जब हम घटत्वावच्छिन्न कार्यता कहेंगे वो सकल कार्यो को लिया ना कुछ कार्यों को लिया और जब कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता कहेंगे सकल कार्यो को लेने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता अभी ये कार्यता के द्वारा ये निरूपित तो होगा कोई कारणता कार्यता के द्वारा कारणता निरूपित होगा अभी जब सकल कार्य के लिए हम कार्यता कहते हैं उस कार्यता के द्वारा जो कारणता वो कारणता जिसमें रहेगा वो सकल कार्य के प्रति कारण हो रहा है अभी वो कारणता साली जो होगा वो सकल कार्यो के प्रति कारण उसको कहेंगे साधारण कारण वो जो कार्यता हुआ वो कार्यता का अवच्छेदक हुआ था कार्यत्म तो हम कहेंगे कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता उसके द्वारा निरूपित होगा जो कारणता कार्यत्वच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता क्या कार्यता निरूपित कारणता। ये कारणता वाला कौन होगा मतलब कौन हम पूछता है नाम पूछता है ईश्वर इत्यादि होंगे तभी ईश्वर त्ञान इतने अच्छा इत्यादि ये सब कार्य वचिन्न कार्यता निरूपित कारणता साली हुए जी, जी। इसको बोलिए आप लोग ये जो हुआ वो कारणताशाली ये साधारण कारण हुआ असाधारण कारण हुआ, हुआ। साधारण कारण हुआ हमको अगर असाधारण कारण निकालना है जो असाधारण कारण होगा तो, हो हो। हो तो वो सभी के प्रति कारण हो जाएगा नहीं नहीं होगा तो वो असाधारण कारण का कुछ कार्य रहेगा तभी तो कारण कहते हैं तो ये जो कार्य हुआ ये सकल कार्य नहीं है इसलिए उसमें जो कार्यता रहेगा वो कार्यता का अवच्छेद कार्यत्व तो बनेगा नहीं बनेगा तो फिर कार्यत्व तो से अतिरिक्त तो होगा तो कार्यत्व तो अतिरिक्त तो कार्यता कार्यत्व तो अतिरिक्त तो अवच्छिन्न कार्यत्व तो से अवच्छिन्न नहीं है कार्यत्व तो से अवच्छिन्न हो जाएगा जो कार्यता उसके लिए कारणताशाली तो साधारण कारण हो जाएंगे किंतु कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म के द्वारा अवच्छिन्न होगा जो कार्यता कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म एक कहिए घटत्व तो घटत्व तो घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता ये ईश्वर में मतलब ईश्वर में आएगा साधारण दृष्टि में तो ये तंतु में आएगा नहीं आएगा घटत्व घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता तंतु में आएगा नहीं आएगा कपाल में घटत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता कपाल में रहेगा तो ये जो अभी कपाल में कारणता रहा ये सभी कार्य के प्रति कारण हुआ नहीं, नहीं हुआ केवल घट के प्रति हुआ और वहां कार्यता का अवच्छेद हो गया घटत्व जो कि कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है जब कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता होगा ऐसे कार्यता के द्वारा निरूपित होगा जो कारणता वो कारण साली को कहेंगे असाधारण कारण तो तो कोई भी कार्य लीजिए गट लीजिए पट लीजिए सारे द्रव्यों को ले लीजिए जब हम सकल द्रव्य को मतलब कार्य द्रव्य को लेंगे तो वहां हो जाएगा कि कार्य द्रव्य तो अब अच्छिन्न कार्य था हम सकलों तो मतलब कार्यो को ले रहे हैं मतलब सकलों द्रव्य कार्यो को ले रहे हैं गुण कार्य क्रिया कार्यो को नहीं ले रहे हैं सकल द्रव्य कार्यो को ले सकते हैं अगर सकल द्रव्य गुण कर्म ले लेंगे तो फिर सकल कार्य आ गया तो आप किसको कितने को लेंगे सकल कार्यो को छोड़कर के बाकी कोई भी कार्य हो उसके प्रति जो कारण होगा उसको कहेंगे असाधारण कारण अभी साधारण कारण के लिए क्या लक्षण हो गया था चाली ये हो गया साधारण और जब असाधारण के लिए आएंगे वहाँ कार्यत्व व अवच्छिन्न नहीं होगा कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न क्या कहेंगे अभी चाली ये हो गया असाधारण कारण पंक्ति दे रहे असाधारणत्व कार्यत्व तो अतिरिक्त धर्म अवचिन्न कार्यता कार्यता का अवच्छेद का कौन हुआ कार्यता का अवच्छेद का अभी कहा पंक्ति क्या पढ़े कार्यता का अवच्छेद का कौन हुआ अभी धर्म कार्यत्व अतिरिक्त धर्म ये अवच्छेद गोरा है किसका कार्यता का तो कार्यता अभी कार्यत्व अतिरिक्त धर्म से अवच्छिन्न हुआ तो समाज कैसे कहेंगे अवच्छिन्न अवच्छिन्न कौन हुआ कार्यता तो कार्यत्व अतिरिक्त धर्म कार्यता च वहां तो फिर कर्मधारय हो जाएगा कार्य तो अवच कार्य तो अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्ना और कार्यता ये दोनों के बीच में कर्म धरे रह हुआ तो कार्यता आगे तेन निरूपित तेन निरूपिता तेन निरूपिता का कारणता ये कार्यता के द्वारा निरूपित होगा कारणता और कारणता साली इस कारणता वाला जो होगा तो हो जाएगा असाधारण कारणम और उसमें रहेगा असाधारणत्व शाली यथा दंडा देर घटाधिकम प्रति असाधारण कारण कुमार सकल कार्यो तो में, तो में, में घटा जाएगा किंतु जब हम सकल कार्यो के प्रति कारण खोज रहे हैं तब दंड को नहीं खोज रहे हैं हम जब केवल घट के प्रति कारण खोजेंगे तब दंड को खोजेंगे सकल कार्य में घट भी रहेगा किंतु तब तो तो कारण कहने से दंड नहीं हो पाएगा क्योंकि दंड अभी सकल के प्रति नहीं होगा घट के प्रति तो हो जाएगा हम कारण खोज रहे हैं अतिरिक्त कार्यत्व को, तो को छोड़ करके अतिरिक्त कार्यों को छोड़ करके नहीं कार्यत्व तो को छोड़ करके अतिरिक्त अतिरिक्त फिर क्या ले रहे अतिरिक्त धर्म कार्य अतिरिक्त नहीं कार्यत्व से अतिरिक्त है कोई धर्म धर्म को भी लेना पड़ेगा तो कार्यत्व से अतिरिक्त घटके देंगे ये नहीं कार्यत्व से अतिरिक्त घटत्व जो कि एक धर्म है तो ये धर्म क्या करता है कहते हैं तो ये भी एक अवच्छेद का है किसका कार्यता का कार्यता का अवच्छेद का कार्यत्व हो सकता है घटतत्व भी हो सकता है ये घटतत्व हुआ ये कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म हुआ तो ये हमको चाहिए कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म होना चाहिए अवच्छेद तो अब अवच्छिन्न हो जाएगा तो कार्यता का कार्यता घटनिष्ठ घटनिष्ठा घट हो गया कार्य हम कार्यता का अवच्छेद कहते हैं कार्य का नहीं तो घट हो गया कार्य घट में रहेगा कार्यता उस कार्यता का अवच्छेद होगा घटत्व जो कि कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है ये अवच्छेदक जब होता है कार्यता लक्ष्यता पक्षता अधिकरणता अधेयता ये सब का अवच्छेद होंगे यथा घट घटाधिकम प्रति असाधारण कारण दंड घट के प्रति असाधारण कारण हो गया कैसे दिखाते हैं अभी दंडा दे घटाधिकम प्रति इसमें किसको कारण बना रहे हैं किसको कार्य बना रहे हैं घट कार्य है तो घट जो कार्य है कार्यता किसमें रहेगी घट में और कार्यता का अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा घटत्व तो ये कार्यत्व से अतिरिक्त तो है इसको कहते हैं कार्यत्व अतिरिक्त तो घटत्व आदि रूप धर्म और तद तो अवच्छिन्न हो गया कार्यता ये कार्यता कहाँ रहेगी घट में कार्यता घटे तन तो निरूपित तो कारणता ये कारणता कहाँ रहेगा दंडे हो गया अतो घटम प्रति दंड असाधारण कारणम घट ये घट के प्रति दंड असाधारण कारण हुआ अच्छा और आपको कारणों का लक्षण कहने के लिए व्यापार बद भी कहना चाहिए इसलिए कहते हैं भ्रम रूप व्यापार घूर्णान घुमना तो ये भ्रम रूप व्यापार ये दंड हो गया ये घूर्णान व्यापार वाला दंडो को घुमाते हैं दंड भी घूमता है तो आदि रूप व्यापार अवत्वाथ ये वास्तविक आप लोग देखे हैं, देखे हैं नहीं तो क्या ना और दो साल के बाद आप किसी को पढ़ाएंगे वो कहेंगे क्या चीज है तो कभी कभी आजकल सब नेट में मिलता है तो कभी कभी देख लेना है ये तो ये जो धागा ये जो धागा बनाया जाता है वो आप देखें कैसे पहले बनाते थे जो गांधी जमाना में हाँ जो हाथ में घुमा करके ये सब करना या आप लोग देखे नहीं हम लोग तो देखे थे कभी कभी उसको देख करके अपना अंदर में एक आइडिया रखना है चित्र रखना है ये अरण्य मंथन ये तो हम कभी देखा नहीं एक बार बिरीजान जा, जी को पूछा वो नेट से डाउनलोड करके हमको दे दिए हम तो एक बार देख लिया हमारा संस्कार हो गया अरण्य मंथन ऐसा होता है हम सोचते थे एक लकड़ी को दूसरा लकड़ी के ऊपर रख करके ऐसा घिसेंगे किंतु ऐसा सामान्य लकड़ी से नहीं होगा वो तो विशेष उसको चाहिए परिश्रम वो मंथन जैसा करते हैं ऐसा हाथ में नहीं होगा करते हैं भ्रम्यादि रूप व्यापार ये दंड व्यापार वाला होने से कारण हुआ पर साधारणत्व कार्यत्व छिन्न कार्यता निरूपित कारणता तो जो साधारण कारण होगा वो जिस कार्य के प्रति कारण होगा साधारण कारण जिस कार्य के प्रति कारण होगा उस कार्य में भी एक कार्यता रहेगी वो कार्यता का अवच्छेद का कौन होगा कार्यत्व इसलिए कहते हैं कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता था निरूपित कारणता तत्काली ये हो जाएगा साधारण कारण तो यहाँ दंड लेते हैं बोलकर के भ्रमी हुआ यहाँ दंड आदि दिया घट आदि दिया इसलिए भ्रम आदि कह दिया तो आप अगर ये पोटल लेंगे तो पटल लेने से वहाँ पटक तो कार्यता अवच्छेद हो जाएगा कारणता आ जाएगा तंतु में तो वहाँ कहेंगे तंतु संयोग इत्यादि होगा अत तंतु का जो ये चलन जो ये तूरी कहते हैं तूरी उसमें जो तंतु रहता है वो चलता है वेमो वाला तंतु भी चलता है तूरी वाला तंतु भी चलता है यहाँ के बोलो ब्रह्म आदि दिया घटों में भी आदि देने से यहां भी आदि दे दिया वहां तो केवल दंड बोला वो सब व्यापार नहीं होंगे क्योंकि व्यापार जो होगा वो कर्ण जन्य होना चाहिए ना तो जन्य तो सती तजन्यजनक तो, तो दंड जन्य जो होगा उसी को आप व्यापार ले पाएंगे जल अन्य पदार्थ इत्यादि को नहीं ले पाएंगे कारण है दंड जन्य हुआ दंड का जो घूर्णन हो रहा है अब दंड को पकड़ करके वो चक्र को घुमा रहे हैं तो वो जो दंड का घूर्णन हो रहा है चक्र का घूर्णन अलग है ये जो दंड का घूर्णन हो रहा है वो दंडजन्य दंड नहीं रहेगा तो दंड का घूर्णन कैसे होगा ये हुआ हो। जन्य और चक्र का घूर्णन ये भी व्यापार हो पाएगा चक्र का घूर्णन दंडजन्य है है और दंड जन्य घटका जनक चक्र का घूर्णन भी है चक्र घूमता है तभी तो जाकर के घट बनता है इसलिए दंड जन्य चक्र घूर्णन हुआ और वो चक्र घूर्णन जन्य घट हुआ तो जन्य हुआ दंड जन्य भी हुआ और दंड जन्य घटका जनक चक्र का घूर्णन भी हुआ तो इसलिए भ्रमी लेने से अच्छा ये भ्रम शब्द से चक्र घूर्णन लेना है दंड घूर्णन भी ले सकते हैं कि चक्र को घूर्णन करना ये दंड का लक्ष्य है तो दंड घूमता है जो उसको नहीं ले करके चक्र घूर्णन को भ्रमी कहने से चक्र का घूर्णन को लेना ठीक तो है भ्रमण तो हो क्रिया होगा हुआ कारण हो।, हो सकता है अनेक के प्रति कारण हो सकता है उसमें तो हम नहीं है एक तो हो गया मुख्य कार्य एक गौण कार्य बहुत हो सकते हैं अब एक ही क्रिया करने का समय में उसके साथ और कुछ को हो जाते हैं तो उसमें कोई यान नहीं है, है। और वहाँ भी कार्य कारण विचार करेंगे वो घटेगा लक्षण सब घटेगा का? वो कारण है <laughs> ना, ना, वो छोटा छोटा जो होता है ऐसे होता है जो बड़ा बनता है दो कपाल में होता है दो कपाल अर्थात तो ऐसा नहीं ऐसे जो बड़ा हंडी होता है सूर्य जो बनाते हैं वो क्या एक से बन जाएगा हाथ कैसे घुसेगा अंदर में अब लो देखे नहीं होंगे जो घट्टा बनाते हैं वो चक्र घूमता है उसके ऊपर मिट्टी का शिवलिंग जैसा होगा वो क्या करेगा वो शिवलिंग का जो अग्र भाग होगा वहाँ पहले उंगली से ऐसे दबाएगा दवाने से थोड़ा मिट्टी अलग हो जाएगा चक्र बहुत स्पीड से घूमता होगा तो फिर उसको क्या करेगा वो जो मिट्टी का पिंड थोड़ा ऊपर आ जाएगा वो अभी छोटा है नीचे के साथ किंतु थोड़ा उसका गला जैसा हो जाएगा अब क्या करेगा वो जो इतना ऊपर आ गया उसका बाहर में एक हाथ रखेगा और वो पिंडो का ऊपर से ऐसे उंगली घुसायेगा अभी उप, अंदर में एक छिद्र हुआ तो अभी वो जो उंगली घुसाए उसको दो तीन उंगली घुसाएगा अभी धीरे धीरे उसको ऐसा करके उसको दबाएगा बाहर में एक हाथ अंदर में एक हाथ वो धीरे धीरे वो चक्र घूमते घूमते वो हो जाएगा जब वो छोटा घट है जब बड़ा हंडी इत्यादि बना है वो एक से नहीं होगा तब वो दो बनाएगा और सूरई तो दो बनता ही है बड़ा हंडी भी कभी कभी हो सकता है किन्तु सूर्य तो दो ही बनाएंगे एक तो नीचे भाग बनाएंगे एक ऊपर भाग बनाएंगे जब सूर्य टूटेगा तो आप देख सकते हैं वो ज्वाइंट पूरा हुआ है तो ये दोनों जब गीला रहेंगे तब क्या करेगा ना एक को उसके ऊपर रखेगा थोड़ा दबाएगा और बाहर में जैसे हम लोग मसाला देते हैं प्लास्टर करने का समय ऐसे वो थोड़ा उसको देगा और फिर वो सट जाएगा अंदर में तो देता नहीं इसलिए सूर्य तोड़ करके देख सकते हैं हमारे पास एक व्यवहार नहीं होता तोड़ करके देख सकते हैं दो कपाल जुड़ता है क्योंकि सूर्य का अंदर में हाथ नहीं घुसेगा ना इसलिए ऊपर नीचे दोनों को बनाएगा ना ना विकल नहीं है वो ऐसे होता है दो पर्सन अच्छा ये हुआ असाधारणम कारणम करण अच्छा ये करणम का विचार क्यों हुआ क्योंकि उसका पूर्व में क्या था तत्कर्णम चतुर्विधम तो कर्ण क्या है ये प्रश्न हुआ करण के लिए कह दे असाधारण कारणम करणम तभी इसमें के कारण शब्द आ गया तभी तो उसके लिए आगे कहते हैं पढ़िए आगे कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण।, कारण तो कार्य से कार्यात पंचमी है नियत पूर्वृत्ति नियता या पूर्वावृत्ति पूर्वावृत्ति में कर्मधारय हो जाएगा नियता के साथ भी कर्मधारय हो जाएगा पूर्व क्षण में विद्यमानता व नियत तो होना चाहिए निश्चित तो होना चाहिए और कार्य के साथ पंचमी कार्यावृत्ति और पूर्ववृत्ति का विशेषण हो गया नियता कार्य से पूर्व क्षण में रहेगा और निश्चित रूप से रहेगा ये अर्थ हुआ उसको कारण कहेंगे अच्छा ईश्वर अध्रष्टादे कार्यत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्वाद साधारण कारणत्व जो ईश्वर और अदृश्य इत्यादि हुए ये सकल कार्यो के प्रति कारण हुए तो कहते हैं कि सकल कार्य होने से कार्यता का अवच्छेद को कौन होगा कार्यत्व तो, इसलिए कहते हैं कार्यत्व तो अवच्छिन्न प्रति तो कारणत्वात तो ये कारण होने से इनको साधारण कारण कहा जाएगा आगे न्यायोधी में कार्यम प्रति नियतत्व सति पूर्ववृत्तित्व कार्य के प्रति नियत है और पूर्ववृत्ति है तो निश्चित रूप से वो रहना पड़ेगा और पूर्ववृत्ति भी होना पड़ेगा अच्छा पूर्व क्षण में रहेगा और नियत भी होगा तो कार्यम प्रति नियतत्व सति पूर्ववृत्तित्व तो सति किसके किसके बीच में कहा गया तो उसी दोनों का बीच में ये समाज हो जाएगा अर्थात तो निय तत्व तो भी होना चाहिए और पूर्ववर्ती तो दोनों का बीच में कर्मधारा ही हो जाएगा और कार्य प्रति कार्यो के प्रति नियतत्व तो विशेषण अनुपादाने अगर नियतत्व तो नहीं देंगे तो पूर्ववर्ती नो रासभापी घटा तो क्योंकि सूंकि भी पूर्ववर्ती है आप नियतत्व तो नहीं दिए नहीं देने से रास भी करण बन जाएगा ए, कारण बन जाएगा रासभा कारण तो सियात अतो नियतत्व सती इति विशेषण रासव ये पूर्व में रह सकता है किंतु नियत पूर्ववृत्त होना ये कोई आवश्यक नहीं है अच्छा नियत पूर्ववर्ती न दंड रूपाधेर पर घट कारणत्म सियत देने पर भी तो अगर दंड घट के प्रति नियत पुरोवृत्ति होगा दंड रूप भी नियत पुरोवृत्ति होगा दंड अगर रहेगा तो दंड रूप भी रहेगा तो नियत पूर्वी न घट रूपा समान समानिकरण ये भी घट कारण तुम सियात क्योंकि लक्षण जा रि कहेंगे अन्यथा सिद्ध पदम अपि कारण लक्षण निवेशनियम अन्यथा सिद्ध ये भी कहना पड़ेगा इसके पदकृत्य में दिए थे फिर देख लेंगे तो अनन्यथा सिद्ध दे देने से और दंड रूप में जाएगा जा नहीं एवं से न तत्र अति व्याप्ति तत्र अर्थात दंड रूपा दो अतिव्याप्ति नहीं होगा दंड रूपादी नाम अन्यथा सिद्धत्व दंड रूपादी नाम अन्यथा सिद्धत्व आप लक्षण में अनन्याथा सिद्ध देंगे और दंड रूपाधि अन्यथा सिद्ध होंगे अन्यथा सिद्ध क्या है कहते दंड के द्वारा अगर घट हो सकता है दंड के साथ जो अवश्यम भावी रहेंगे वो सबको अन्यथा सिद्ध कहेंगे दंड के द्वारा घट बनेगा और दंड को रहने के लिए उसके साथ जो जो निश्चित रूप से रहेंगे अवश्यम भावी होगा वो सबको कहा जाएगा कि अन्यथा सिद्ध हमको दंड चाहिए और दंड चाहिए तो निश्चित रूप से आ रहा है उसको कहा जाएगा अन्यथा सिद्ध अर्थात तो दंड के साथ रह करके ये सिद्ध हो जाते हैं वो घट के प्रति कारण हो करके सिद्ध होंगे ऐसा नहीं वो दंड के साथ रह करके वो सिद्ध हो जाते हैं दंड किंतु घट के प्रति कारण हो करके यहाँ सिद्ध हो रहा है <kuh> अर्थात तो जहां घट बनाने का व्यापार चल रहा है वहां दंड क्यूँ है दंड का क्या आवश्यकता है दंड का क्या सार्थकता है दंड का अगर सार्थकता नहीं रहेगा हम कहेंगे दंड का यहाँ असिद्ध आवश्यकता नहीं है किंतु दंड का सार्थकता क्या है कहेंगे घटो बनाने में उसका सार्थकता है इसलिए दंड का यहाँ मतलब सिद्ध कहते हैं कि ये अन्य उपाय से नहीं घट जनकत्व है न दंड सिद्ध होगा ना तो अन्य उपाय से इसलिए दंड हो जाएगा अनन्या सिद्ध अन्य उपाय से सिद्ध नहीं है किन्तु दंड रूप तो अन्य उपाय से सिद्ध कैसा कह दंड के साथ रह करके दंड रूप दंड के साथ रहकर के सिद्ध हो जाएगा दंड रूप घट बना करके सिद्ध होगा ऐसा आवश्यक नहीं है अर्थात घटो बनाने का व्यापार जहाँ चल रहा है वहाँ दंड रूप ये भी घटो बनाने के लिए आवश्यक है कहते नहीं दंड आवश्यक है इसलिए दंड के साथ रहकर के वो सिद्ध हो गया अर्थात दंड सहभूतत्व सिद्ध घट जनकत्व न सिद्ध नहीं और उसका सह हो करके के सहभावी हो करके रूप सिद्ध हो गया रूप क्यों सिद्ध है यहाँ कहते हैं घट के साथ उसको रहना है दंड के साथ उसको रहना है दंड रूप क्यों सिद्ध है क्योंकि दंड के साथ उसको रहना है इसलिए वो सिद्ध है तो ये पद पदकृत पदकृत्य में देते हैं अन्यथा सिद्धि अन्यथा सिद्ध का धर्म होगा अन्यथा सिद्धि वो क्या है कहते अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती दंडादि भीर एवं घटरूप अवश्य संभव अवश्य तत्सभूतत्व्य अर्थात तो जो अवश्य सिद्ध दंड घट के प्रति जनकत्वना अवश्य सिद्ध अर्थात तो उसको अवश्य लेना ही पड़ेगा तो अवश्य क्लिप्त तो। और नियत पूर्ववर्ती हो गया दंड तो नियत पूर्ववर्ती भी दृष्टांत तो देते है दंडाधि भी उसके द्वारा घट रूप कार्य संभव हो सकता है तो घट रूप दे दिया दृष्टांत, कार्य संभव है इतना लक्षण का अंश है तत्सभूतत्व ये लक्षण का अंश है अर्थात लक्षण का अंश हो गया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भीर एवं कार्यसंभवे संभव है बीच में आदि भीर घट रूप ये तो दृष्टान दे दिया अवश्य क्लिप्त अर्थात जो कि अवश्य सिद्ध होना पड़ेगा इसका और एक अर्थ कहते हैं अवश्य क्लिप्त का लघु धर्मावच्छिन्न कहते हैं अवश्य क्लिप्त तो दंड रूप भी है तो जब आप घट बनाने का प्रकरण है वहां दंड निश्चित रूप से रहेगा दंड रूप भी निश्चित रूप से रहेगा तो अवश्य क्लिप्त तो ये भी दंड रूप भी सिद्ध है वहाँ रहना ही पड़ेगा उसको तो किंतु यहाँ कहते हैं कि दंड रूप अथवा दंड तो इत्यादि ये लघु धर्म नहीं है ये गुरु धर्म है तो दंड को अगर आप लेते हैं कारण कोटी में तो कारणता अवच्छेद क्या हो जाएगा अगर आप दंड रूप अथवा दंडत्व इत्यादि को कारण लेते हैं कारणता अवच्छेद का दंड तत्व तो अथवा दंड रूपत्व तो इत्यादि होंगे ये सब गुरु धर्म हो तो अवश्य क्लिप्त का तो और एक है कि अवश्य सिद्ध होगा और लघु धर्मावच्छिन्न भी होना चाहिए तभी दंड को लिया जा सकता है क्योंकि वहाँ अवच्छेद हो गया दंडत्वम ये लघु है दंड रूपत्व दंड ये सब गुरु धर्म हो जाएंगे इसलिए अवश्य क्लिप्त का अर्थ हो गया लघु धर्मावच्छिन्नश्य अवश्य सिद्ध दोनों अंश नियत पूर्ववर्ती होगा उसी के द्वारा कार्य हो जाएगा तो तत्सहतत्व तो तो तत्थात तो तो वह दंडादि सहभूतत्व जो कारण है उसका सहभूतत्व जो आवश्यक क्लिप्त तो नियत पूर्ववर्ती है उसका सहभूत उसका साथ जो रहेगा दंड रूप हो दंड तो हो जो भी हो ये हो गया अन्यथा सिद्धि अन्यथा सिद्धि में तो लगा दिया तत्सहभूत तो हटा देंगे तो तत्सहभूत दृष्टान्त तो अंश हटा दीजिए अन्यथा सिद्धिश्च वो तो अन्यथा सिद्धि लक्ष्य को कहते हैं कार्य संभव तत्सूतत्व तत्था जो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती दंड तो दंड रूपये ये सब तत्साह तो वह कहते हैं धर्मा धर्मा तो तो धर्मा आप लघु छिन्न वाला को क्यों ले? लघु धर्म हो गया दंड तो छिन्न हो गया दंड तो लघु धर्मावच्छिन्नों को आप क्यों लेते हैं क्यों गुरु धर्मावच्छिन्नों को नहीं लेंगे वहाँ फिर न्याय देते हैं संभवती लघु गुरु तदभा तो जहाँ लघु में संभव है वहाँ गुरु को क्यों लेना है ये नियम है ये दोनों गुरु धर्म है दंड रूपत्व तने तो नहीं दंड रूपत्व उसके द्वारा अवचिन्न हुआ दंड रूप दंड ये दोनों अवच्छेद धर्म ये गुरु धर्म इसके द्वारा अवचिन्न हो रहे हैं दंडत्व और दंड रूप तो गुरु धर्मा धर्मावच्छिन्न नहीं लेना है लघु धर्मा धर्मावच्छिन्न लेना है लघु धर्मा धर्मावच्छिन्न हो जाएगा दंड क्यूँकी वहाँ धर्म कौन होगा अवच्छेदक धर्म दंडत्व तो वो लघु है अन्यथा सिद्धि ये लक्षण दे दिया अन्यथा सिद्धि हो गया अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत् सहभूतत्वम हो गया अन्यथा सिद्धि सिद्धि जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे सिद्ध सिध्ध? सहभूतत्वम जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे सहभूत तो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा सहभूत किसमें अन्य अनन्यथा सिद्ध ऐसा हमको लक्षण में देना पड़ेगा अनन्यथा सिद्ध अर्थात अनन्यथा अन्य सिद्धि कार्य नियत पुर्वृत्ति ये कहना पड़ेगा अनन्यथा सिद्ध कर देंगे तो नियत पद नहीं करने से भी चलेगा क्योंकि अनन्यथा सिद्ध में ही नियत पद आ गया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति भी इसलिए पद में दिया था इसलिए नियत पद नहीं कहने से भी चलेगा एक तो नंबर टिप्पणी हाँ। कहते हैं रासव क्यों कारण नहीं हुआ घट के प्रति तो कहते हैं कि तत्त घटाथ मृतिका बहने न रासवस्य तत्त घटम प्रति कारण तो सत्वे हो सकता है कि कोई कुलाल मृत्का बहन के लिए घटका व्यवहार किया तो घटक घट के प्रति मृतिका बहन के द्वारा रासव तत्त घटक प्रति कारण हुआ किंतु सकल घटक के प्रति रासव कारण हो सकता है क्या इसलिए कहते हैं तत्त घटम प्रति कारण तो सत्वेपी घटतावच्छिन्न सामान्य कारण तो अभाव रासव सकलों घट के प्रति कारण होगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है नहीं होने से रासव अन्यथा सिद्धम तो रासव की सिद्धि अन्य उपाय से जो रासव कुलाल के पास नहीं है वो धोबी के पास है तो अन्य उपाय से सिद्ध है अर्थात रासव अन्य उपाय से सिद्ध है जो सकलों घट के प्रति कारण होगा उसी को कहेंगे की ये घट प्रति कारण होना चाहिए आप अगर तद घट के प्रति कारण खोजेंगे तथ तो घट तो के प्रति कारण खोजेंगे तो राशव कारण हो सकता है किंतु अगर आप घटता तो घटक के प्रति कारण खोजेंगे तो राश नहीं होगा अच्छा, आगे देखेंगे बहात्तर पृष्ठा में अच्छा रुकिए हाँ वहाँ देखिए प्रथम पंक्ति में दिया वस्तु तस्तु लघु वही बहातर पृष्ठा में किरणावली किरणा बलि प्रथम पंक्ति जो लघु धर्मा अवच्छिन्न कह दिए लाघव कह दिए लाघव गौरव विचार दिखा रहे हैं लघु नियत पूर्ववर्ती न एव कार्य संभवे लघु नियत पूर्ववर्तीन पंचमी अंत बहातर पृष्ठा सात दो आपको बहातर यही नहीं होता है क्या <laughs> लघुनियत पूर्ववर्ती न पंचमी अंत कार्य संभवे वर्ती न कर दरे से ठीक था वहां तृतीय दिया था अवश्य पूर्ववर्ती दंडादि तृतीय दिया था यहाँ पंचमी दे दिया कार्य संभवे तद अन्यथा था इति एकमेव लक्षणम अभी लघुत्व और लघुधर्मावच्छिन्न कहते हैं तो लघुत्व शरीरकृतम शरीरकृत लघु कैसे? अनेक द्रव्य समवेतत्व तो अपेक्ष महत्व अच्छा अभी कोई द्रव्य का प्रत्यक्ष होने के लिए चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए तो परमाणु में पृथ्वी परमाणु में रूप है किंतु तो रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है क्यों नहीं होता है उसमें जो परिमाण रहा वो ग्राह्य नहीं है तो क्या परिमाण होने से चक्ष होगा महत्व महत्व परिमाण हो जाएगा तो चक्षुर होगा तो चाक्षु से प्रत्यक्ष होने के लिए महत परिमाण होना चाहिए तो महत परिमाण अगर होगा तो वह अवच्छेद को कह देंगे महत्व तो जिसे अभी कह देगी कि ये जो घट है उसमें परिमाण रहा घट महत्व तो घट अगर महत्व हुआ तो घट में क्या रहेगा महत्व घटो महत्व हो गया तो घट में रहेगा परिमाण और परिमाण क्या परिमाण है कहते हैं महत्व परिमाण महत्व ही परिमाण है महत्व तो वह द्रव्य होगा घटो महत्व और घट में जो परिमाण रहेगा वो होगा महत्व घट में भी महत्व रहेगा पट में भी महत्व रहेगा हिमालय में भी महत्व रहेगा सभी महत्वों में एक जाति रहेगी महत्वत्व, अलग है द्रव्य होगा महत, उसमें महत्व उसमें परिमाण रहेगा महत्व तब महत्व परिमाण रहने से द्रव्य में चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा जिसमें महत्व परिमाण रहेगा वो परमाणु होगा जिसमें महत्व परिमाण रहेगा वो परमाणु है क्या वो परमाणु है नहीं। क्या नहीं है जिसमें महत्व परिमाण रहेगा वो कम से कम क्या होना पड़ेगा त्रियोणु को होना पड़ेगा इसलिए वो परमाणु नहीं है तो जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा वो कम से कम महत्व परिमाण वाला होना चाहिए इसलिए वो परमाणु नहीं होगा दिवणु को भी नहीं होगा कम से कम त्रिणु को होगा जो त्रिवणु को होगा वो सावय होगा निरवयव होगा सावयव होगा तो वो समवेत तो होगा कहा समत तो होगा अवयव में वे। तो इसलिए जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा वो सर्वदा अनेक द्रव्य समवेत तो होना पड़ेगा जो त्रिवणु को होगा वो अनेक द्रव्य समवेत है तभी तो अभी को प्रत्यक्ष होने के लिए अनेक द्रव्य समवेत होना चाहिए तो उसमें क्या धर्म रहेगा समबेतत्व तो चाक्षु से प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें अनेक द्रव्य समवेतत्व तो रहना चाहिए अथवा महत्व रहना चाहिए तभी तो अभी चाक्षु से प्रत्यक्ष के प्रति कारण आप महत्व को मानेंगे ना अनेक द्रव्य समवेतत्व को मानेंगे दोनों ही हो सकते हैं दोनों में से किसको लेना है महत्व को लेना है क्यों शरीरकृत लाघव अनेक द्रव्य समवयत तो भी ले सकते हैं किन्तु गौरव है जो छोटा में हो जाएगा बड़ा में जिसमें महत्व रहेगा वो अनेक द्रव्य समवय होगा तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे जब सम्भवतें लघ तो गुरु क्यों लेना है इसको कहते हैं शरीरकृत लघुत्वम शरीरकृतम अनेक द्रव्य समवेत तो अपेक्षा महत्व चाक्षुस द्रव्य का प्रत्यक्ष के लिए द्रव्य का चाक्षुस प्रत्यक्ष के लिए ही है बाकी और दो रहा उसको फिर देखेंगे ओम शंकर शंकर